Musaafir huyaro, na ghar hai na thikana. Mm mm, Musa. I just wanna be your sunshine. हमने एक बात कही कि आज के अंक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मैं आज रविवार की शाम को बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो सोमवार की सुबह आपके पास पहुंच जाएगा मगर इस वक्त खूबी आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं बारामदे में बैठकर बरसते हुए पानी को देख रहा हूँ और मैं हालांकि किसी को परेशान नहीं करना चाहता मगर यह जरूर बताना चाहता हूं कि इस वक्त पंखा भी नहीं चल रहा है यानी कि मौसम इस कदर अच्छा हो चुका है मगर हाँ सच बात यह है कि कुछ दोस्त जो हैं वो भीषण गर्मी में बैठे हुए होंगे और वो जरूर ही ये बात सुनकर बहुत खुश तो नहीं होंगे अरे मगर मेरे लिए तो खुश हो जाइए ना क्योंकि मुझे गर्मियां उतनी पसंद नहीं है तो साहब अब मैं बहुत अच्छे मौसम का आनंद ले रहा हूं और आज अपनी बात शुरू करने के लिए एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं ये कहानी मुझको हमारे एक अजीज ने ही सुनाई तो वो कहानी जो थी कि एक सज्जन यानी हमारे बैंक के ही सज्जन थे वो और पुराने मतलब थोड़ा हमसे भी सीनियर व्यक्ति हैं तो उनके तीन बेटियां और जैसा कि हम बैंक वालों का होता है हम लोगों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने ये बच्चों की पढ़ाई के नाम पर अक्सर परिवार से अलग ही रहे तो साहब हालांकि ये बैंक के ही लिए नहीं ये सभी के लिए सच है मगर बैंक के लिए मैंने बहुत ऐसे किस्से देखे हैं तो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है खैर तीनों बेटियों ने अच्छी पढ़ाई की और पढ़ाई लिखाई करके जैसा होता है वैसा ही हुआ वो तीनों विदेश चली गए, यानी दो अमेरिका में और एक ऑस्ट्रेलिया में अब कालांतर में हमारे ये जो मित्र थे ये रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद दोनों पति पत्नी अच्छी खासी जिंदगी जो उन्होंने एक छोटा सा मकान बनवाया था उसमें रह रहे थे कालांतर थोड़ा और आगे बढ़ा आपको मालूम है ना आप तो समझ ही सकते हैं कि काल जो है उसका पेट बहुत बड़ा होता है तो काल समय को खाता चला गया और पता भी नहीं चला कि कब वे लोग हमारी ही तरह से वृद्ध से वृद्धतर होते चले गए और बेटियां नियमित अंतराल पे तीनों बारी बारी से आती थीं उनसे मिलते जुलने के लिए देखभाल करने के लिए और किसी किस्म की आर्थिक या भौतिक तकलीफ उनको नहीं होने दी साहब हुआ यूं कि एक बार जब बेटी जो नंबर दो थी जो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी जब वो आई तो उसने पाया कि घर पर ताला बंद पता किया गया क्या, क्या हुआ पता चला साहब माता जी बाथरूम में गिर पड़ी थी और वो अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि हिप फ्रैक्चर हो गया बेटी ने पड़ोसियों से पता किया और अस्पताल पहुंच गई हुआ यह था कि बेटी जब अस्पताल पहुंची तो उसने देखा कि पिताजी बाहर खड़े अस्पताल के मूंगफली खा रहे हैं उसने कहा कि आप यहां खड़े मूंगफली खा रहे मुझको तो बताया कि माताजी का हिप फ्रैक् बोले हां सही बात है हिप फ्रैक्चर हुआ है मगर मेरा थोड़ा ही फ्रैक्चर हुआ है तो उसने कहा कि आप इतने हृदयहीन कैसे हो सकते हैं कि आप बाहर खड़े मूंगफली खाएं बोले भाई हम तो यहीं रह रहे हैं उसने कहा क्या मतलब बोले कि भाई हम लोग दो ही लोग अब यदि एक व्यक्ति को अस्पताल में रहना है तो मैं घर पर रहकर क्या करूंगा मैंने सोचा कि जैसे वो अस्पताल में रहेंगी उन्हें अस्पताल वाले खाना पानी देंगे मैं भी अस्पताल में आ जाता हूं एक अटेंडेंट बेड तो मिल ही जाता है और बोले साहब हम लोग पिछले सात आठ दिन से अस्पताल में हैं और परसों ही है तुम्हारी माताजी छूट जाएंगी और हम लोग घर चले जाएंगे पिताजी का इतना स्वाभाविक और निष्प्रिय भाव देखकर बेटी थोड़ी आश्चर्यचके खैर उन्होंने बेटी से मां की मुलाकात करवाई और जो भी उसके बाद हुआ परंतु इस घटना से वो तीनों बेटियां चौंक गई और उन्हें लगा कि यार ये तो हम अपने माता पिता की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं पिताजी से जब पूछा गया कि आपने हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी उन्होंने कहा कि ऐसी क्या समस्या थी जिसके लिए मैं जिसका समाधान नहीं कर सकता था और उसके लिए मुझे तुम्हें बुलाने की आवश्यकता पड़ती बात तो यह भी सही थी खैर तीनों बेटियों ने विचार विमर्श किया आपस में और उसके बाद पिताजी को समझाने के बजाय उन्होंने माताजी को समझाने का प्रयास किया अब इस बात में छह महीने का अंतर हो गया यानी कि माताजी अस्पताल से घर आ गई और ठीक भी हो गई और चलने फिरने लगी अपना काम करने लगी मगर उनको एक छड़ी या सहारे की जरूरत पड़ती थी और ऑब्वियसली मोबिलिटी उतनी अधिक नहीं रह गई तीनों बेटियों ने दामादों ने उनके बच्चों ने समझाया कि भाई आप लोगों के हक में बेहतर यह होगा कि आप एक अच्छे ओल्ड एज होम में चलिए जहाँ पर कि शायद सात सितारा नहीं तो कम से कम पांच सितारा सुविधाएं तो आपको मिली जाएंगी और उन्होंने एक बड़े शहर में एक बहुत ही शानदार ओल्ड एज होम में उन लोगों का इंतजाम कर दिया उस ओल्ड एज होम के काफी खूबियां थी कि वहां पर घूमने की जगह थी और बहुत से इवेंट्स होते थे और जिम था डॉक्टर था असिस्टेड लिविंग सब कुछ था भोजन पानी सॉरी नतीजा यह हुआ कि जब माता जी ने समझ लिया पिताजी ने मन मारकर हार ही मान ली और वे दोनों वहां चले गए बेटियों को बहुत संतोष हुआ और वो भी अपने अपने र चली गई यानी कि जहां वो रहती थी वहां चली गई वक्त बे वक्त वो फोन कर लिया करती थी और माता पिता का हाल चाल पूछ लेती थी और फिर भी उन्होंने यह तय किया था कि हम लोग छह छह महीने पर उनमें से प्रत्येक आएगी और उनका मिल मुलाकात करने के लिए और यदि ये लोग जाना चाहें तो ये भी उनके पास जाए और रहें परंतु ये सच्चन विदेश जाने में उतने रुचि नहीं थी उनकी और अब तो चूंकि पत्नी मतलब जो उनकी पत्नी थी वो भी अस्वस्थ हो गई थी तो और भी रुचि खत्म हो गई थी एक रोज बेटियों ने इनको फोन किया और इनका फोन नहीं लगा तो बेटियों ने में से किसी एक ने ओल्ड एज होम के दफ्तर में फोन लगाया और उनसे कहा कि भाई उनका फोन नहीं लग रहा है वो लोग सकुशल तो है ना जो ओल्ड एज होम की मैनेजर या प्रबंधक जो भी थी महिला उसने बहुत ही दबे स्वर में कहा कि आपको पता नहीं है क्या बेटी घबरा गई उसने कहा क्या नहीं पता है उसने कहा साहब वो लोग तो आप जब उनको छोड़कर गई उसके दो महीने के अंदर ही वापस चले गए उन्होंने यह ओल्ड एज होम खाली कर दिया बेटी बोली मगर मैं तो उनसे बात करती थी उसने कहा हां साहब तो आप उनके शायद मोबाइल पर बात करती होंगी तो वो बोले मगर उन्होंने आपको नहीं बताया उसने कहा नहीं हमें नहीं बताया साहब इन लोगों के हाथों के तोते उड़ गए और फिर इन्होंने फोन लगाया पिताजी से बात हुई और जब सारी बातों का लब्बोलुबाब यह कि उन्होंने कहा कि हम दोनों ने यह निर्णय लिया कि हम ओल्ड एज होम में नहीं रहना चाहते हम जैसे भी होगा अपने घर में रहना चाहते इसलिए हम यहां चले आए अब साहब यह कहानी को मैं यही रोक दे रहा हूं यहां पर मैं आपसे अपनी बात करना चाहता हूं आप मुझे यह बताइए कि क्या यह निर्णय ठीक था कि वो ओल्ड एज होम छोड़कर चले आए आप होते तो क्या करते यहां पर मैं आपको इस कहानी के साथ एक और बात बताऊं देखिए आजकल तो टीवी बहुत देखने का मौका मिलता है तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बेटर कॉल सॉल एक वकील की कहानी है अमेरिका के और अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है काफी कई एपिसोड्स हैं उसके उसमें से एक एपिसोड में मैंने एक ओल्ड एज होम में सोल साहब को जाते हुए देखा और सोल साहब उस ओल्ड एज होम में जाकर कुछ माहौल को हल्का करने की कोशिश में कुछ मजाकिया बातें कहते हैं मगर वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी उनके मजाक पर मुस्कुराता भी नहीं और उनके चेहरे देखने से लगता है कि वो कितने बोर्ड हैं कितने बोर हो चुके हैं जब मैंने उसको देखा और ये कहानी सुनी तभी मैंने सोचा कि आज जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा साहब मैं पहले सबसे अपनी बात बता दू भाई मुझसे अगर आप कहिए हा ठीक है कि ओल्ड एज होम में जाने पर फिजिकल सुविधाएं भौतिक सुविधाएं तो मिल जाएंगी मगर सवाल यह है कि क्या मैं लगातार उन्हीं बूढ़े लोगों को देखता रहना चाहूंगा देखिए आप मेरी बात को मजाक में मत उड़ाइए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं बूढ़े लोगों को नहीं देखना चाहूंगा अरे भाई आखिरकार मैं भी तो बूढ़ा हूं तो मुझे भी देखने वाले बहुत से लोग नापसंद कर सकते मगर नहीं मेरा प्रश्न यह है कि क्या मैं चाहूंगा कि 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन मैं उन्हीं लोगों को देखता रहूं क्योंकि ओल्ड एज होम एक तरह का एक बंद इलाका है अब आप यह भी कहिएगा कि भाई आपका घर भी तो एक बंद इलाका है आप यहां भी तो उन्हीं कुछ लोगों को देखते हैं परंतु घर तो घर है अब सवाल यह उठता है कि एक आर्ग्यूमेंट इसके विरुद्ध यह गया कि भाई वहां पर आपके हम उम्र लोग हैं हां ठीक है मेरे हम उम्र लोग हैं परंतु जब मैंने यह पाया कि उन हम उम्र लोगों में अधिकांश लोग अपनी उपयोगिता न तो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और न वास्तव में समझ ही रहे हैं उनको यह लग ही नहीं रहा है कि उनका इस दुनिया में कोई उपयोग भी है और अगर उपयोग नहीं है तो फिर तो आपका जीवन केवल मृत्यु की प्रतीक्षा में रह जाता है मैं यह नहीं कहता कि पूजा पाठ करना समय की बर्बादी परंतु पूजा पाठ करना आपके समय का सदुपयोग तो नहीं हो सकता मैं इस बारे में तो मैं अपने हृदय में निश्चित हूं कम से कम मेरे लिए नहीं हो सकता धर्म ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है परंतु क्या वे धर्म ग्रंथ पढ़ने से ही आपका समय कट सकता है मुझे ऐसा लगता है कि यदि मनुष्य के जीवन में किसी भी समय जब तक चर्चा और चर चर्च, मतलब तर्क और वितर्क दोनों ना हो तब तक उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता और सवाल यह है कि आपके साथ में तर्क करेगा कौन यानी कि काउंटर पॉइंट कौन देगा काउंटरपॉइंट वो देगा जो दुनिया को आपके नजरिए से ना देखकर किसी दूसरे नजरिए से देख रहा हो और भाई मेरे विचार से दूसरे नजरिए से देखने के लिए यानी दूसरे नजरिए से देखने वाले को पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अपने से भिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति से बात करिए क्यों यदि वो आपसे उम्र में बड़ा होगा तो उसने कुछ ज्यादा दुनिया देखी होगी तो शायद वो आपसे कुछ बता सके यानी कि उसने आपसे पहले की दुनिया भी देखी होगी उसके बारे में भी वो अपने विचारों में ला सकता है और अगर आप अपने से कम उम्र की बात वाले से बात करेंगे तो उसने अभी दुनिया उतनी देखी नहीं है और उसने जिस नई दुनिया को देखा है वो आपने शायद उसको न देखा हो क्योंकि आप उस समय उस जगह से आगे बढ़ चुके थे तो अब यहां पर आपको तर्क करने के लिए एक मौका मिल जाता है और आपको जब यह मौका मिलता है तो आपके जीवन में कुछ नवीनता आती है क्योंकि अगर आपने लगातार अपने ही हम उम्र लोगों से बात की तो भाई आप सबने तो एक ही दुनिया देखी है और उसी दुनिया की आप चर्चा करेंगे तो फिर तो यही होगा अच्छा और बताओ साहब मैं आपसे यही कह सकता हूं कि यह और बताओ एक बड़ा खतरनाक शब्द है जब हम और बताओ कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि बातों का खजाना खत्म हो चुका है अब या तो हमें समय गुजारना है या फिर अब बात समाप्त करने का समय आ गया है यहां पर मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गया मैं वापस आता हूं तो अब ओल्ड एज होम में जाने में नुकसान क्या है नुकसान यह है कि आपको सब हम उम्र या आपसे ज्यादा उम्र के लोग मिलने वाले हैं फायदा क्या है भैया सारी भौतिक सुविधाओं का देखभाल वहां पर हो जाएगी मैं ये इस विचार को आपके सामने रखना चाहता हूं कि मान लीजिए ठीक है ओल्ड होम में जाना या नहीं जाना वो तो हर एक के अलग अलग विचारों की बात है मगर सवाल ये है कि क्या भौतिक सुविधाएं ही हमारी इस उम्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मैं यही चर्चा कर रहा था अभी अपने एक मित्र से मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है एक दिन मान लीजिए कि मैं यदि अपना खाना किसी दूसरे से बनवाता हूं तो मान लीजिए कि एक दिन वह व्यक्ति नहीं आया तो क्या हो गया उस दिन खाने के लिए मुझे एक अवसर ऐसा मिलता है जबकि मैं कुछ और खा सकता हूं अरे भाई इस उम्र में खाना घर पे लाना या मंगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना कोई बहुत बड़ी समस्या है और एक दिन मान लीजिए आपने अनाप शनाप खा भी लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा मगर उस एक दिन खाने के लिए मैं 300 दिन ऐसी जगह पर रहूं जहां पर कि मेरा मानसिक भोजन न मिले तब क्या होगा मैं ए, अब सवाल यह भी उठता है कि वहां पर आप यह भी मुझसे कह सकते हैं कि भाई आप ऐसी जगहों पर जब जाकर रहते हैं तो वहां पर आपको करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। मगर मान लीजिए मेरा मन नहीं आज मैं कोई एक एक्टिविटी नहीं करना चाहता और मेरे को रेजिमेंटेड जिंदगी जीने का शौक ही नहीं है तब क्या होगा मैं अपना रेजिमेंट खुद से डिसाइड करना चाहता हूं डिजाइन करना चाहता हूं परंतु क्या यह स्वतंत्रता है मुझे वहां पर तो मेरे सामने दो सवाल आ जाते हैं पहला सवाल यह आता है कि क्या मैं अपनी मानसिक भूख को वहां शांत कर सकता देखिए मेरे दोस्त कुछ लोग यहां पर हंस रहे हैं मेरे ऊपर वो इसलिए हंस रहे हैं कि उनका कहना यह है कि आप किसको देखने के पीछे पड़े हुए हैं अरे भैया मैं किसी को देखने के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं मेरा सवाल यह है कि मैं लगातार उन बुढ़्ढों को नहीं देख सकता मतलब उन बुढ़् में मैं भी हूं तो मैं अपने आप को बहुत कम देखता हूं मैं शीशे के सामने जाता ही नहीं वो बाल भी जब मेरे बिखरे होते कहीं बाहर जाना होता है तब एक बार देखता हूं कि बाल आज काढ़े कि नहीं काढ़े काढ़े मतलब बाल को ठीक किया कि नहीं किया क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह नहाने के बाद बाल भूल जाता हूं ठीक करना तो अपनी शक्ल ही नहीं देखता तो मैं अपने जैसे बुढ़े को तो देखता ही नहीं अब ऐसे सवाल यह है कि क्या मैं चौबीसों घंटे सातों दिन ऐसे बुढ़्ढों को देखना चाहूंगा भैया वहां तो मुझे कोई और दूसरी शक्ल नजर नहीं आएगी क्योंकि आम तौर पर इस तरह के ओल्ड एज होम जो है वो शहर से दूर बने होते हैं और वहां पर अगर कोई आपसे मिलने आएगा खास तौर से तभी आप मिल पाएंगे वरना तो आप मिल नहीं पाएंगे तो साहब पहला मुद्दा यह दूसरा मुद्दा दूसरा मुद्दा कि अब भौतिक सुविधाओं के लिए कहीं जाना क्या यह जरूरी है क्या हम अपने भौतिक सुविधाओं के इतने आदि हो चुके हैं कि हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहते हां एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि साहब अब तो बूढ़े हो गए अब तो खाना पीना ही कम हो गया और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि भैया वहां पर खाना मिल जाएगा तीनों टाइम अरे यार ये क्या बात हुई एक तरफ कह रहे हो खाना कम हो गया एक तरफ कह रहे हो तीनों टाइम खाना मिल जाएगा तो आपका क्या मतलब विचार क्या है तीन टाइम खाना खाना है या कम खाना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना कम खाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खाना या आहार एक विचार है वो विचार को हम कहां पर लेकर के आए और वह विचार की कीमत हम क्या देना चाहते हैं मैं इस पर कोई फाइनल क्या बोलते हैं उसको कोई फाइनल जजमेंट जैसी चीज नहीं देना चाहता हूं मैं केवल चाहता हूं कि आप भी इस पर विचार करें कि क्या हमें ओल्ड एज होम में जाकर रहना चाहिए या जैसे तैसे भी हो अपने घर में ही रहते रहना चाहिए यदि घर हो तो <coughs> सॉरी माफ कीजिएगा मैं ये सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अब देखिए मैं तो बता रहा था ना कि ये बातें करता हूं मैं आपसे तो मुझे पता है कि मेरी ये बातें मेरी बेटियां भी सुनेंगी और मेरे श्रोताओं में मेरी बेटियों के बहुत से मित्र भी हैं वो भी सुनेंगे और मुझे बहुत से इस पर सवाल जवाब देने पड़ेंगे मैं जवाब दूंगा मैं बात करूंगा इसके लिए मगर मैं चाहता हूं कि आप भी इस बारे में बात करें क्योंकि यह एक टॉपिक है आपको ख्याल होगा कि मैंने कुछ दिन पहले भी यह बातें उठाई थी और उसके उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई और मेरे पास बहुत से फोन आए और लोगों ने बहुत सलाहें दी बहुत सी बातें की और बहुत से लोगों ने तो उस विचार को पहली बार सोचा ही तो मैं ये मैं आपसे आज भी यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर ना तो बच्चों के भविष्य के बारे में मतलब कोई क्वेश्चन करना चाहता हूं ना विदेश जाने वालों के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूं ना अलग रहने वालों के लिए क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं सिर्फ क्वेश्चन यह करना चाहता हूं कि यदि हम दो व्यक्ति यानी हम पति पत्नी या दोनों में से कोई भी एक मान लीजिए कि हम अकेले ही रहना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है आप यदि आपकी कम उम्र है आप बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली कहेंगे आपत्ति यह है कि मुझे आपके शारीरिक स्वास्थ्य भलाई की चिंता है हां ठीक चिंता है बहुत स्वाभाविक परंतु आपकी चिंता उसकी टकराहट होती है मेरी स्वतंत्रता से सवाल यह है कि इन दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है अभी आपको मैं यहां पर एक बात और बता दूं अरे यार आजकल टीवी बहुत देखने को मिलता है ना अभी टीवीएफ करके एक छोटा सा फिल्म आई है मेरे पास आप में से जो भी देखना चाहेंगे तो आप मुझे फोन करिए उसमें पिता पुत्री का टकराव दस मिनट की फिल्म है ज्यादा बड़ी नहीं तो आप में से जो भी चाहिए आप मुझको एक फोन करिएगा मैं आपको भेज दूंगा उसको देखिए वो भी एक जीवन जीने का तरीका है क्योंकि उसको देखने ने भी मुझको ये सब बातें सोचने पर मजबूर किया जिस विषय में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मैं इसके साथ ही अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भाई हम जैसे रहना चाहते हैं अगर हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट है तो यार इंपॉर्टेंट है उसको उसको बुरा मत मानिए उसको यह मत समझिए कि हम ब, कि हम उसके लिए हम कुछ जिद कर रहे हैं नहीं हम जिद नहीं कर रहे हैं। हम अपनी आजादी की बात कर रहे हैं अरे यार सबको आजादी की बात करता है हम भी अपनी आजादी की बात कर रहे हैं तो साहब सोचिए जरा इस बारे में और अगर चाहें तो मुझसे बात करिए और मुझसे नहीं तो कम से कम आपस में बात करो यार दोस्तों से बात करिए दुश्मनों से बातें करिए समझाइए डिबेट करिए चर्चा करिए मगर बात तो करते रहिए और जब बातें करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी निकल कर आती हैं हमें भी बताइएगा भैया चलिए तो आज के लिए बस यहीं पर बस करते हैं और आपने अपना समय दिया मेरी बात को सुनने के लिए उसके लिए मैं आपका आभारी हूं आपको धन्यवाद देता हूं और अगले सोमवार को फिर आपसे इसी समय मुलाकात करूंगा तब तक के लिए नमस्कार दोस्ताना मुसाफिर हो यारों ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चल